छत्तीसगढ़ सबला जय जय जोहार सबके घर अंगना में आवे जगमग देवारी त्यौहार संगवारी मन एक निवेदन में यही कर देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ बोलता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से कविता अपने आप बनती है प्रेरणा लेता हूँ मगर एक एक पंक्तियाँ मेरी ही होती हैं पचास वर्षों से टुकुट टाकर चल रहा हूँ बुजते बुझते उस चिराग की तरह जल रहा हूँ और लुप्त होती लहरों की तरह मचल रहा हूं तो इस मंच पर उपस्थित है बड़े बड़े दिग्गज क्या कहूं मैं जिन पर केंद्रित हैं निरुपमा जी तो है ही हैं हमारे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष परम सम्मान्य विनय पाठक जी और जे.आर. सोनी जी और जिनके साथ 40-45 वर्षों तक मंचों के माध्यम से सानिध्य रहा है दिग्गज कवि साहित्यकार बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी मुगुंद कौशल जी दादूराम जी और मेरे बहुत प्रिय जिनको मैं बाहुबली करता कहता हूं साहित्य में वो सुधीर शर्मा जी और यहाँ रमेंद्र जी हैं बहुत श्रद्धे व्यक्ति हैं और एक ऐसी कवित्री हैं, जो मंच से मन तक प्रवेश करने में सफल रही हैं श्रीमती संतोष झांझी ना जाने कितने मंचों पर कविता पढ़ा मैं और यहां पर उपस्थित हैं सरला सरला जैसे व्यक्तित्व है बहुत बड़ा योगदान है इजराइल जी हैं शायर कावि सद्री है उनके साथ बहुत बार आकाशवाणी उसमें पढ़ा हूं कवि सम्मेलनों में और श्रीमती शकुंतला शर्मा तरार दीप दुर्गवी प्रभा सरस मृदुला गर्ग और गीता विश्वकर्मा और क्या है श्रीमती शशि दुबे जैसे बहुत सी महिला साहित्यकार हैं और कवि तो एक से एक बढ़कर हैं पुरुष मगर नारिया कम नहीं है चार पंक्तियां सुन लीजिए मंदिर मस्जिद की आरती और अजान मस्जिद की आरती और अजान है नारिया वेद गीता रामायण और पुरान है नारिया किसी पुरुष से इन्हें कम न समझना कुदरत का सबसे बड़ा बरदान है कुदरत का सबसे बड़ा है कुछ नारी आहा, मृदुलता की अवतार है विधाता ने जो गुण दिए हैं उसकी आधार पे जो भी लिखेंगी यही बातें सामने आएगी आज बहुत जरूरत की चीज है आज चारों तरफ आतंकवाद है हाहाकार है लूट मार है मार है ंगा है आदमी हो रहा है नंगा है इसी हवा पानी में खाते हैं हिंदुस्तान का कितने हैं गद्दार कमीने झंडा फहराते हैं पाकिस्तान का ऐसे भी लोग हैं साथियों तो उनको सुधारने के लिए हमारी नारियां कलम के शस्त्र लेकर के आगे बढ़े बहुत सी हमारी बहनें लिख रही हैं लाजवाब लिख रही है हमारी निरूपमा आध्या रानी ये सब है यहाँ पर निरुपमा जो जिसकी नहीं है कोई उपमा मुझे ऐसा लगता है महादेवी वर्मा आ गई निरूपमा के रूप रूपमा निरुपमा है निरुपमा चार पंक्तियां तत्काल मैं बना करके कोशिश कर रहा हूं सोलह किताब हैं सोलह श्रृंगार हैं सोलह अक्षत अक्षत दीप हैं जो जलेंगे और छत्तीसगढ़ को उजियार प्रदान करेंगे उलझे सभी सवालों का हल है इनकी सोलह किताब उलझे सभी सवालों का हल है इनकी सोलह किताब आज के लिए सुनहरा कल है इनकी सोलह किताब आज के लिए सुनहरा कल है इनकी किताब एक नया परिवर्तन का संदेश देगी ये किताबें निरूपमा जी की शानदार पहल है सोलह किताबें सोलह ये तत्काल बोल रहा हूं व्याकरण में गलती हो धर्मेंद्र जी क्षमा करेंगे आप लोग तो साथियों तो ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि ये बेटी है कवर्धा कबीर धाम की आज चर्चा हो रही है इनके ही नाम की इनका साथ दे तो नई धरती आसमान बना दे बदल कर रुख हर एक मंदिर मस्जिद की नई आरती नई अजान बना दे बदल जाएगा जमाने का दौर है दोस्तों नए युग के वास्ते नया इंसान बना दे नए युग के वास्ते हम नया इंसान बना दें इनके कलम को नमस्कार है इनके कलम में चमत्कार है माधुर्य है लालित्य है और मनोरंजन देखो दत्तात्रेय के क्या सवाल है उसमें समझ जाओ आध्यात्मिक है दार्शनिक है साहित्यिक है सांस्कृतिक है कलात्मक है और मनोरंजन भी है साथियों पर से बड़ी है मैं हिसाब लगाया हूं आठ सात चौवालीस के मेरा जन्म है, अब है दो महीने छोटे दो महीने छोटे मेरी बहन है धन्य है इनका निश्चल व्यक्तित्व उज्ज्वल कृतित्व और प्रबल अस्तित्व ये हमेशा याद रहेगा इनका अस्तित्व इस तरह से इन्होंने कमाल किया है साथियों आंखों के गंगा जल पर चलने का व्यापार न हो सही आदमी को भरमाने मुखौटों का कारोबार न हो भीड़ भरे चौराहों पर चलो निरुपमा की किताब पढ़ें इस अमृत के बिना मृत कोई घर द्वार न हो इस अमृत के बिना मृत कोई घर द्वार न हो जय छत्तीसगढ़ धान के पाना राहर हरियाणा चंदा नाचे नाचेगा सड़ग लेते तो छत्तीसगढ़ के नाम कैसे पड़ी जेखर रू बड़ सुखर महिमा अब्बड़ है छाती में गढ़े गे एक नाम छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ ऐसे साहित्यकार हमारे हैं हमारे साथी और हमारे बहने हैं इसके लिए छाती फुल जाती है आखी आखी में झूला थे सपना आनी बानी के निकला थे जी, मैं निरुपमा जी ने जी हर अतिक नाम कमाही के छाती हर फुल जा रायपुर राजधानी के छाती फुल जा रायपुर जय छत्तीसगढ़ जय जय सत्य जोहार भगवान सुखी शांत और आपकी इच्छाओं को प्रबल रखे आपका जीवन सफल रहे धन्यवाद